यद्मासयते उपस्थित सज्जन मतृशक्ति ईश्वर की महती कृपा के हम अपने कार्य को पूरा कर पाय आपको उन बातों का बताने का प्रयास जिससे कि आप कु जा या आ ल उा सिखाई जाती है योग इ प्राप्त क्यक्ति यम नियमो का पालन करता पूरा का पूरा जीवन लगाता है ध्यान देने की जो बात है वो यह है कि व्यक्ति जो कुछ काम करता है उसका लक्ष्य है स्वाभाविक प्रवृत्ति देखने को मिलती है पशु पक्षी आदि करना काता है यक्ष्य प्रत्येक प्राणी काता दूसरा लक्ष्योता वर काता क्या मतभेद रते है किमन है दोनों इ विषय मतभेद है कि मतभेद है या नहीं? नहीं है अब जानने की बात यह है कि सुख नाम की कोई वस्तु है चीज है या केवल मान लो तो सुख है मानो तो कुछ नहीं मैं प्रश्न उठाऊं तो आपको जैसा उत्तर आता वैसा कहें क्या सुख मान लेने पर है या वस्तुतः सुख कोई चीज है या मान लेने पर जो मानते हो आखड़ा है मानने पर है मानो तो सुख है ना मानो तो कुछ नहीं आखड़ा करो डरने की बात या नहीं होती वास्तव में मानने पर है मतलब ठीक है ना अच्छा अब आपके सामने एक प्रश्न किया करता हूं कि आपका शरीर फोड़ देवे कोई और फूल पहने लगे तो मानो तो, तो होगा नहीं तो नहीं होगा और वो प्रतिबंध है और फूल को बंद करे और भूख भी के लिए अच्छे अच्छे रसगुल्ले खिला दे मानो तो मतलब सुख नहीं तो सुख नहीं होगा ऐसी बात है, है जी सुख है तो इसे पता चला कि आपकी बात है, जो आश्रा किया था वो खंडित हो गई अब नहीं पूछना तो एक प्रश्न जो सामने आता है वह ये आता है कि सुख नाम की चीज नहीं है कुछ मान लो तो सुख है न मानो तो कुछ नहीं सुख मानो तो सुख न मानो तो कुछ नहीं किसी प्रकार के दुख के विषय में भी यही बात उठती है कि किसी को दुख मानो तो दुख का होगा नहीं मानो तो एक बात आवश्यक है ध्यान देना कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं मान लोगे तो दुख हो जाएगा नहीं मानोगे तो नहीं होगा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं है जी किसी व्यक्ति किशब्द बोल दिया गाली दे ठीक है आप उस गाली को बुरा समझेंगे बा समगे तु दुःखो जा य बा अच्छा मेरा अपमान ढीला भगवान् और अग्रसर हा तु सुखकुट्री हु बुडया माता अपने बे व्यक्ति जब जवान बेटे धमका देना घर पर है जी तो धमकाने से कहें श्याम सुंदर आदि धमकाने से सुख भी हो सकता है और धमकाने से दुख भी हो सकता है ये ऐसी होती है यहां पर तो जब यह सोचता है कि मैंने धनमत धन खपाया और इसको तैयार किया मैं आशा रखता था कि मेरा ये सेवक बनेगा मेरी सेवा करेगा पर आज तो ही मुझे घर से निकालने के लिए तैयार है और तो मोहने लग जाएगा और ये कहेगा ये तो खाम खामो मैं पड़ा था मैं खाम खाम बेकार भगवान को भूले बैठा था दिन रात बेटे की चिंता में इसका पूता ये करूंगा यह करूंगा वो करूंगा बड़ा अच्छा पीछा छुट गया जारे पटेरे तो क्या होगा सुख सुख होगा तो संक्षेप से बात ये कही जाए तो समय के अनुसार ये जानना चाहिए सुख नाम की ची हैर दुःख नाम ची आजके पढे लिखे अधकचरे भौतिक वैज्ञान इधर उरी सुनाय वा मह्य कहते हैं। आ, सुख तो नहीं है नहीं। तो सुख तु मनले परचि मन लो तु सुख मानो नै दुख भी है। ये गलत बात है ध्यान देगे आ तर्के खण्डन के वाला व्यक्ति ये कहता है कि दुख मानने पर ही है, है कुछ नहीं, सुख मानने पर है, पै नहीं है तो पूछा जाए कि आप किं जीते हैं संसार पूषा उ पूा प्रसन्न संसार में क्यो जीवते है कि प्रयोजन के जीते आप्य जीता व्यक्ति यानि कुछ करता है ना सुख के लिए करता है अथवा दुख के निवारण के लिए करता है। तो वस्तुत उत्तर नहीं दे सकेगा वो व्यक्ति रूप में यह मानना पड़ेगा कि सुख नाम की कोई चीज है और दुख नाम की कोई चीज है इसलिए यह संसार है यदि सुख और सुख कुछ भी ना होते तो संसार भी ना होता संसार का प्रयोजन है आप जिस सर्वोज्ञ बुद्धिमान परमात्मा ने इसको बनाया है को सप्रयोजन प्रयोजन उद्देश्य और ईश्वर का उ्य क्या है हमको लौकिक सुख देन सुख देन ईश्वर का प्रयोजन आ दोरा ईश्वर का क्या प्रयोजन है सना तु लौकिक सुख भी मले हो और नित्य आनंद की भी प्राप्ति हो मोक्ष की भी प्राप्ति हो इसलिए इस संसार को बनाया है और एक और पांच जोड़ते तो फिर पूरा उत्तर हो जाएगा पूर्व श्रेष्टी में जो कर्म किए थे उनका फल देने के लिए भी संसार बनाया तो कितने प्रयोजन हो गए ईश्वर के प्रयोजने तीन हो गए बुद्धिमान सर्वजी प्रमातमान यदि ये, ये उसके उद्देश्य न होते तो इस संसार को न बनाता सुख होता तो तु संस्कारो न बनाता य दुख क निवाण भी के बनाता और के कर्मों का काफल देना था इसलिए संसार को बना दिया, अब प्रश्नखा सुख किम पुराणि साधके पे कम बोलेङ्गी क्कि बहु बा सु यादो गोलेङ्गे हां, माताओं में से कोई बोले सुख जो है वो है ये तो यहां से धो गया या नहीं हुआ है जी पर वो सुख किसका को नहीं माताओं में से गलता देता है जी आप अच्छा आप में जो खुशों में से बोले कुछ गलत को छोड़ करके आइए बोलो भाषा को ज बोल। बोलो मेरे शब्द सुनायते अक्स राज्ये जोता राजमत बोलो भाषा ये उत्तर नहीं बना। नया न पूरा बोना बीचमी बोलना पा स्था उत्तर न प्रश्न उप बोलिङ्ग ये भी उत्तर गलत है लेकिन आपको उत्तर देने की विद्या नहीं आती प्रश्न क्या है प्रश्न ये है कि सुख किसका गुण है आत्मा का एक व्यक्ति एक समय बोलेगा दोनों का अच्छा दोनों का है अजी आप बोलिए आप में एक व्यक्ति बोली आजीव आत्मा का आदिवारा, आदिवारा। आदिवारा। आदिवारा। आदिवारा। हाँ मतलब हमारे आत्मा दो है ना <laughs> एक ईश्वर को भी आत्मा के देते हैं और जीव को भी आत्मा के देते, देते तो जहां दोनों का प्रसंग आए वहाँ जीव कर दो कि जीव का गुण है ये बोल तो फिर वो झलझी नहीं होगा अच्छा और आप में से पुराने साधकों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं पहले अब कोई और बोलेगा आपकी अपि बानि बै वाक्य क्या काते मिलने का पूरे कि हा भा ये बोलो जीव को लगा जीव आत्मा का दो। और कोई कौन बोध अनरे बोलने वाला? अक्रमचारी जी आप कपिल दे दिए आप बोल रहे थे ना आप भी दे रहे हो अच्छा और किसी का नहीं, कभी और बोलिए जी कोई अच्छा अब मैं अंक देने आरंभ करूं सुख प्रकृति का गुण है और सुख ईश्वर का गुण है आप ईश्वर ने अंको जीव का गुण नहीं है क्या समाया दौराओ हां जी बोलिए सुख अब तो वही मैं कह हूं वही आप कह रहे फिर सुख को ऐसा नहीं ऐसा नहीं ईश्वर का भी सुख गुण है नहीं ये कोई ये कोई बात नहीं वो अलग विषय है आप सुन ले सुख लौकिक सुख को सुख भी कहते हैं और लौकिक सुख को आनंद भी कहते हैं अच्छा ईश्वर के आनंद को सुख भी कहते हैं और आनंद भी कहते हैं ऐसी ऋषियों की परंपरा क्या समझे फिर से दौर हूं क्या रखना लौकिक सुख को सुख भी कहते हैं और लौकिक सुख को आनंद भी कहते हैं ऋषि और ईश्वर का जो इतने आनंद है उसको ऋषि सुख भी कहते हैं और उसको आनंद भी कहते हैं इसे कोई ऐसा भी वादन नहीं है ये तो लोग प्रवचन देने वाले कर देते हैं वो विशेषता क्या है वो अलग बात है दोनों तो सुख गुण प्रकृति का भी है और परमात्मा का भी अब एक बात ध्यान देने की व्यक्ति सुख को जो प्राप्त करना चाहता है उसकी धारणा ये रहती है आप देख सकते हैं कि जो जो मैं सुख पकड़ू वो सुख नष्ट नहीं हो जाएगा अब मोटी सी बात कहूंगा आपको आप में ये युवा कौन कौन है लड़की हो लड़के युवा यहां अच्छा क्या वो बुढ़ापा प्राप्त करना चाहते हैं बूढ़े लोग वो लोग अच्छा बूढ़े लोग क्या वो युवानी को नहीं प्राप्त करना चाहते यमुनाथ सिंह जी ठीक है ना आप तो, <laughs> तो ये देखने को मिलता है कि युवावस्था को चाहते अच्छा पालक भी नहीं होना चाहते मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता पालक बढ़िया और ना वो बूढ़ा होना चाहता आप बताओ दोनों में से ठूटा नहीं चाहते दोनों ही आई चाहते हो गए क्योंकि बाल्यावस्था बालक बनने की दुख है और बूढ़ापन भी दुख है और वो जीवानी आती है वो डटी रुकती नहीं है डरना ही ये ये जीवानी में आनंद लेता ना दौड़ धूप खाना पीना भी खूब पच जाए हलवा खाए तो बादाम खाए तो बूढ़ापेन में कहते खा तो नहीं पचेगा वरस्ता व्यक्ति वर्ष तेडी धन कार्यात्मा अवकाश न अवकाश अवकाशे ताीस पचास वर्षे कमरे टूट जाति रुपता मनया <laughs> तो को बैठा। तो ये ये आप कि कोई भी सुख सुख और साधनों में उस है। उस से देखो है से देखो किंसार लो अपरे प्रधानजि हैः पुन बोय प्रबन्ध या बाके आप अंगूर और कई बार जब हलवा खीरा खीर बनती है ना तो पड़ारंग बड़ा स्वादिष्ट लगता है जब भूख लग रही हो ना तो एक दो बहुत अच्छा लगता है और खाने वाला सोता हे भगवान मुझे ये ऐसा ही लगता रहे दो घंटा करके चलते बनते नहीं है अब बोला जी आपका मनोविज्ञात उठा रहा हमें तो हमारे पौराणिक भाई तो इसको जादू मान लेते पौराणिक लोग तो कहते थे ये जो है ये बड़ी बात है <laughs> <laughs> पर आप भी पूरा थोड़ा तो थो विश्वास करना कि मेरे पूरे विश्वास ही को दो स्वामी जी को नहीं जानते ऐसा <laughs> बस मैं वो बात बताना चाहता हूँ ये मानसिक में उन में तो ऐसी परंपरा है मेरी मैं थोड़ी सी बात बता दू ना और उनको थोड़ा सा प्रभावित कर दू तो बस फिर वो तो कहिए तो पता नहीं खा के आ गया ऐसे कहेंगे और हम अच्छी से अच्छी बात बताते तो भी सुनते अच्छा मैं सुना रहा था ना कि जब वो खाने बैठता है ना में जैसा स्वादिष्ट लगता है वो कहता है भाई हटवा तो बहुत है कमी तो पड़ने वाली है नहीं ऐसा हो जब तक जाल बन्याहेना दो घण्टा डेडघण्टा मेरा स्वाद इतना का इतना, रहे, इतना नहीं, देता। नहीं देता और कई बार इता स्वादिको देख सकते किख संसार का स्थिर न स्थिर बुद्धिमान व्यक्ति अस्थिर सुख को नहीं आप भी देख सकते सके उनको पड़ता है धोना पडता एक काल्पन अर्थात् काल्पन आ का बनान्त सुनाता व्यक्ति एक लाखो करोडो री ली चोडी कोी बनाकर आनन्द महणा चाता है सद उ साधन उपस्थित हैस व्यक्ति को ये का जा कि आपको ये बनी बनाई कोठी एक करोड़ रूपये की या दस करोड़ रूपये की दे जाती है समस्त साधन उपस्थित है पर आधा घंटा आप उसमें रह पाएंगे शेष काल में आपको निकाल दिया जाएगा आप बताइए क्या वो अच्छा मानेगा इसको थोड़ा जब आधा घंटा तो कम से कम आनंद ले लेता आधा घंटा तो, तो दो और दो पहले सुख पहले तो यही चिंता लगी जाएगी आधे निकलने वाला हूं आधे मिलकर ये चिंता लगी निकलने वाला निकलने वाला हूँ यही बड़ा भारी कष्ट है ये ताप तो कहलाता है तो वो ए, आप देखेंगे कि इससे पता चला कि वस्तु था ये बात सभी सुखों को देखने को और ये गति जो है ये कौन सा आप और हम आप ये ना मानना की जो नहीं आए वो है हाँ कई बार ये सोच लेते हैं बोलने वाला तो बोलता है कि मैं इसके लिए बोल रहा हूं मेरा कुछ नहीं और सुनने वाला सोचता है, ये सुना रहे हैं स्वामी जी हमारे लिए क्या जो नहीं आए उनके हां वो ऐसा ही सोचता रहता है कि चिकना मेरा बन जाता है जब अंदर तो जाती नहीं हो बाप सोचने का ढंग बदलो तो उसमें आप देखेंगे एक बहुत बड़ी भ्रांति ये रहती है व्यक्ति संसार के सुखों के काल में सुखों के प्रति ये भावना रखता है वो चीजें याद रखता है जो सुख का अंश है और दुख के अंश को भूल जाता है अब दौर आल सांसारिक विषयों का सुख भोगने वाला व्यक्ति सुख अंश को तो समझ रखता है और उनसे मिलने वाले दुखांश को भूल जाता है फिर वही भूल करता है दोबारा फिर उस सुख को तो याद रख लेता है और दुख अंश को भूल जाता है फिर उसी काम को कर बैठता है इसलिए ये इस चक्कर में व्यक्ति जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता ये मैंने रसना की बात कही याद रखने की बात है एक रचना को ले लो अब कान इंद्रिय के विषय को रात लेकर चल सकते परीक्षण कर सकते हैं एक बहुत अच्छा गाना ईश्वर भक्ति का जब आता है नया नया तो आप इतना आनंद लेंगे विघोर हो जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा उसने गई क्या दोबारा फिर चढ़ा लिया उसको ते फिर चढ़ाया अच्छा लगा पर इतना पहले अच्छा लगा था उससे कुछ कम अच्छा लगा फिर तीसरी बार फिर चढ़ा दिया हाँ कुछ कुछ तो है ठीक है फिर चौथी बार अब इसको मन कर यह होगा नहीं होगा अब वो सुख कहां से गया अब वो नहीं है आर्यवन विकास में आया आप आर्यवन विकास में छोड़ दो कश्मीर में गए हो कभी पहाड़ियों पर हो ना कश्मीर की पहाड़ियों पर भगवान की रचना तो देखो कैसे कैसे उसमें फूल और घेर वो देखता देखता व्यक्ति आनंद का अनुभव है परंतु उत्तम से उत्तम उद्यान में हरे भरे सुंदर भर। से सुंदर उद्यान में आप और उसको देखिए ध्यान से एक दो मिनट देखने के पश्चात आपकी इच्छा ये होगी कि यह देख लिया जो देखना लगा आगे कर वो कहां गया उसमें इसी बात ही पांचों इंद्रियों के विषयों को जब व्यक्ति ये देखता है कि एक क्षणिक उसके पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक सुख को भोगना नहीं चाहता यह निश्चित बात है ये कहने की तो सरल है बात कहने के लिए कोई कठिनाई नहीं है सुनने में भी कोई कठिनाई नहीं है कठिनाई तो यहां पर है कि आप उसको क्षणिक नहीं समझ रहे नहीं समझ रहा व्यक्ति वो इसलिए वो व्यक्ति जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार दूसरी बात ध्यान देने की है आप योगदर्शन के पुत्रों को पढ़ते हैं बार बार पढ़ना चाहिए और उसमें ऋषियों ने यह बतलाया कि संसार के प्रत्येक सुख में चार प्रकार का दुख निखी है। आपको समझ नहीं होगा सके शब्द है जी परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुरवृत्ति विरोध दुख प्रत्येक सुख में कोई सुख ऐसा नहीं ख ने जिमे दुःख मिश्रित न या ये को च प्रकार मिश्रित प्रत्येक सुख मे प्रश्न उड ले दोर विकास अस्मा को मिलता दुःखले क्यो मिले कारण बता बोल बोलेङ्गे अहं बोलो क्योंकि जो भौतिक वस्तु है उसका उपाधान कारण जो है सत्व उसमें तत्व जो है सुख देने वाला है और तमोगुण है वो रज और तम को दुख देने वाला है अब तो इन्होंने मुख्य बात ही रज गुण है रजोगुण जो उसमें मिला हुआ है ना प्रत्येक वस्तु तीन जब मिली है। बड़ी है क्या समझिए जितनी भी सूक्ष्म स्थूल वस्तुएं उत्पन्न हुई है वो तीन तत्व जो बनती है सत्व जो है सुख वाला है. रज जो है वो दुख वा लगेंगे तो वो रज तो साथ आएगा. आ बाद सत्त्वगुण चिखा हलवा चिम उप रजोगुण मिश्रितरता जोगुण आये दुखी अोगना पडेगा सुख लौक सुख दुखे रही तर नहीं है ये दोष देखा जब साधक ये दोष देखता है तो क्या करता है वो सांसारिक सुखों को छोड़ने की तैयारी लग जाता है ये अनुभूति होनी चाहिए योग की ओर प्रगति करनी हो तो शत प्रतिशत ये सत्य रहेगा जो व्यक्ति इन बातों को नहीं जानता नहीं मानता बुद्धि से ही केवल शाब्दिक से ही नहीं वो योग में प्रवेश नहीं कर सकता और योग की ओर नहीं खा सकता यह योग कहो ये संसार जहाँ से वो पकड़ता है वहां से सुख खिणिकता और वहां से दुख मिश्रित सुख मिलता है वो प्रत्येक वस्तु पर ढूंढ डालता है और वो देखता है कोई भी चीज ऐसी आंख नहीं लग रही जो खिणिक ना हो और दुख मिश्रित ही सुख मिल रहा है ऐसा देखने के मांग वो करता है अपने आप को दुखी समझता है क्या समझिए आप अपने आप को दुखी समझता है वो जो दुखी समझता तो योग खोज करता भगवान की खोज वैसे कोई खोज नहीं करता मध्यमो ये के तु आनन्देते बेटा पोतापोतां आये आगा को दुखोटा है और वो है। को सुखी हो क्यो आये अी तु युगमी क्या समाप्त हर अब आपके सामने देखे है, एक उपस्थित दिया गया है कि योग की प्राप्ति योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ये बातें अत्यंत आवश्यक है अनिवार्य है जब आप इसी ढंग से सोचेंगे इसी ढंग से मानेंगे इसी ढंग से पढ़ेंगे तो ये काला में समझ में आगे लग जाएंगे कालान्तरमध्यमान्य इतो धीरे धीरे मानस स्तर बदलता जेगा आहार विहार बदलता जाएगा, दिनचर्या बदलती जेगी व्यक्ति कार्य कर्मकाण्ड बदलता जाएगा, व्यक्ति का जीव बदल जय लेगा सबकी आवश्यकता रति अस्मा विराम जाता हैर प्रत्य व्यक्ति अपि अने कामो पूरा के को कि व्यक्ति बाधा न डे पन्तु सहायता अवश्यकर ध्यान